आ, तो हम तस्य श्री घुनाथ सजीव साइम साहुदूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापादा सहगणललताश्री नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्या नारायणाय नमः नम नय नम नरोत्माय नम दरस्वत नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नम कृष्णा भेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना छाकुभ्यपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति जनैक ूपुर्गतजनकयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते दासो रघुनाथदासजीव मे कृतमंद मतेर्दया बुलशवृंदवन बिहारी लाल की जय परव मंगल श्रीमद माधव महोत्सव महाकाव्य जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री विशाखा जी ने श्री श्याम के सामने जब पहले वचन कहे और फिर ये कहा कि श्याम आप ने जो त्रुटि की है उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा बिना कृछ किए बिना वृत्त किए अपराध जो उसकी निवृत्ति नहीं है श्री श्यामचंदर ने जब ये बात स्वीकार की एक तरह से घोषणा भी की कि श्री किशोरी जो उनको ही वृन्दावन का राज्याभिषेक प्रदान किया जाएगा ये बात सुनकर के श्री कृष्ण अपूर्व से आनंदित हुए हैं और श्री कृष्ण ने घोषणा की उस समय श्री कृष्ण रूपी मेघ ने विशाखा रूपी बिजली उनको ग्रहण किया और जितने भी देवता हैं उन्होंने अपूर्व से शिवप्रियालाल इनके ऊपर पुष्पवृष्टि की, की है श्री श्याम सुंदर ब्रिज के जितने भी गोपगण वे ही हैं मानो कुमुदनी कुमुद उनके लिए चंद्रमा के समान हैं जैसे समुद्र में नारायण शयन करते हैं कारण में इसी प्रकार श्री राधिका का अभिशेचन रूपी जो महासमुद्र उस आनंद समुद्र में श्री श्याम सुंदर शयन कर रहे हैं वे श्री वृज के चंद्रमा के समान विराजमान हैं जैसे नारायण शेष शेषशयया के ऊपर शयन करते हैं ऐसे ही अनंत जो भोग उन भोगों को भोग माने शरीर भोग भोग माने सांप का शरीर और भोग माने भोग तो अनंत अनंत लीला भोग उनमें जिनकी रुचि विस्तार को प्राप्त करके विराजमान हैं और जो है जैसे श्री लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करते हुए क्षीर समुद्र में विराजमान इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी रोमांच रूपी शोभा से युक्त हो करके विराजमान हैं पुलकश्री ने पुलक रूपी लक्ष्मी ने उनको चारों ओर से सर्वांग से आलिंगित करके रखा है नारायण से अब उन्यासीवा श्लोक 79 नाइन श्लोक जो हैं उनका वर्णन कर रहे हैं वो युग्मक है दो श्लोकों में पूरा हो रहा है श्री कृष्ण का नारायण स्वरूप है जैसे नारायण कालारायण में शयन करते हैं ऐसे ही श्री कृष्ण आज श्री राधिका के अभिषेक के आनंद रूपी महासमुंद्र में शयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं यह प्रसंग चल रहा था तो नारायण से किरता पर सिद्धान आनंद सांद्र विभवान बलवन विडंबी श्री श्याम सुंदर नारायण के जितने भी प्रसिद्ध लक्षण हैं उन सबों की विडंबना करते हुए उन सबों का अनुकरण और प्रयास करते हुए आप विराजमान हुए तो नारायण से किलतांत परितप प्रसिद्धांत नारायण के साथ में जो प्रसिद्ध जितने भी चेष्टाएं और गुण हैं नारायण के गुण जो कि आनंद सांद्र विभवान जो सांद्र आनंद के वैभव से युक्त है अर्थात नारायण के वे सारे लक्षण जो सांद्र आनंद से युक्त होकर के विराजमान घने आनंद से युक्त होकर के विराजमान हैं उनको बलवल विडम्ब्य उनको श्री श्याम सुंदर परिहासपूर्वक विडम्ब माने उनका अनुकरण करते हुए बिराईमान विडंब शब्द में दो भाव होते हैं विडंबना माने किसी बात को स्वयं धारण कर लेना अनुकरण करना और अनुकरण करना भी वो भी उपेक्षा करते हुए किसी की निंदा करते हुए उसको धारण करना यह मान चढ़ाने के लिए किसी को किसी के अनुकरण को धारण करना उसको कहते हैं विडम्ब बिड़ंग। विडम्बना विडंबना में दो भाव छिपे हुए हैं एक तो किसी के चरित्र का अनुकरण किया जाता है जैसे किसी को चढ़ाने के लिए उसकी नकल उतारी जाती है तो चढ़ाने के लिए जो नकल उतारना है उसका नाम है विडंबना तो उसमें अपमान करने का भाव भी विराजमान होता है और साथ ही साथ में उसका अनुकरण भी होता है तो श्री नारायण के सारे गुणों को श्री कृष्ण अनुकरण करते हुए विराजमान है और अपने अनुकरण के द्वारा अपने चैत्र के द्वारा जैसे नारायण के गुणों की भी निंदा कर रहे हैं कि मैं तुमसे भी बढ़कर करके हूं ये ये भाव प्रकट होना है तो इनको बलबल विडम्ब्य नारायण के सारे गुणों की बलपूर्वक विडंबना करके मैने उनका अनुकरण करते हुए उनकी हंसी करके नारायण के गुणों को भी छोटा दिखाते हुए कि उनसे बढ़कर के विगुण मुझमें विद्यमान हैं कि यदि तुम चंद्रमा के स्वरूप हो तो हम भी आनंद चंद्रमा के स्वरूप हैं यदि तुम समुद्र में शयन कर रहे हो तो श्री राधिका के अभिषेक रूपी आनंद समुद्र में हम भी शयन कर रहे हैं यदि तुम शैया के ऊपर शेष के ऊपर शयन कर रहे हो तो हम भी विभिन्न भोग मान लीला भोगला भोग का आस्वादन करते हुए विराजमान हैं। और यदि तुम लक्ष्मी से युक्त हो तो हम भी तुलक लक्ष्मी से युक्त होकर के विराजमान हैं। इस प्रकार नारायण का अनुकरण करते हुए नारायण की अवहेलना श्री नारायण करते हुए विराजमान है और नारायण के जो प्रसिद्ध आनंद वैभव आनंददायी वैभव उन सारे आनंददायी वैभवों को बलवन विडम्ब उनका श्री कृष्ण ने अनुकरण कर लिया और नारायण की उपेक्षा पर्यास करते हुए विराजमान है तो विडम्बना माने पर्यास विडम्बना माने अनुकरण दोनों भावों का मिश्रित जो भाव है पूर्वक किसी का अनुकरण करना माने किसी को चढ़ाते हुए जैसे उसकी नकल उतारना उसका नाम है विडम्बना वो करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए हैं उल्लास प्रबल मात्मभुवम श्री श्याम सुंदर आत्मभुवम माने कामदेव को उल्लसित करते हुए विराजमान आत्मभव के दो अर्थ आत्मभो कहते हैं ब्रह्मा का नाम है आत्मभो माने श्री नारायण से ही जिनका जन्म हो इसलिए ब्रह्मा का नाम है आत्मभू स्वयंभू या आत्मभू ये ब्रह्मा अपने आप ही उत्पन्न हुए माने श्री नारायण से बिना माता के व्यवधान के जो साक्षात जन्म ले उनका नाम है स्वयंभू बिना माता के व्यवधान के साक्षात श्री नारायण से ही जो जन्म लेते हुए विराजमान हो उनका नाम है स्वयंभू तो वे स्वयं जगत में पिता पुत्र के रूप में जन्म लेता है परंतु माता के व्यवधान द्वारा जन्म लेता है पंत स्वयंभू का तात्पर्य है कि बिना व्यवधान के नारायण जहां स्वयं जन्म लेते हुए नारायण जहां पर स्वयं उत्पन्न होते हुए विराजमान है ब्रह्मा के रूप में इसलिए ब्रह्मा का नाम स्वयंभू हुआ बिना व्यवधान के जन्म है स्वयंभू हुए तो आत्मभू का अर्थ है कि नारायण के अर्थ में तो अर्थ होगा कि नारायण से जैसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और श्री कृष्ण के अर्थ में स्वयंभू का अर्थ होगा कि जो कामदेव हृदय में उत्पन्न हो रहा है तो उल्लासन प्रवलम आत्मभुव श्री कृष्ण अपने हृदय में आत्मभव माने कामदेव को उल्लसित करते हुए विराजमान है ये क्या सुंदर ये आत्मभव का कितना सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया नारायण के साथ में तुलना भी चल रही है श्लेष अलंकार भी चल रहा है और श्लेष अलंकार में आत्मभोम के दो अर्थ हुए आत्मा माने मन में उत्पन्न हो यह हो कामदेव कामदेव माने श्री कृष्ण के अर्थ में हो गया कामदेव और नारायण के अर्थ में हुआ आत्मभो माने बिना मां के व्यवधान के श्री नारायण से सीधे जो उत्पन्न हो रहे हैं उनका नाम हो गया स्वयं तो आत्मभो जैसे नारायण में आत्मभो उत्पन्न हुए इसी प्रकार श्री कृष्ण में भी आत्मभो माने कामदेव उनको आप बढ़ाते हुए विराजमान हो रहे हैं श्वसन सच श्रुति गणत स्प्रहणीय मुचे अब श्री नारायण की श्वासों से वेद उत्पन्न हुए नारायण का नारायण के साथ में तुलना चल रही है तो नारायण से तो वेद उत्पन्न हुए और यहां पर तत्श्वसने श्री नारायण के श्वसन माने श्वास से सत्श्रुति गणान जैसे सात वेद उत्पन्न हुए सात छंद वाले वेद उत्पन्न हुए इसी प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा भी जो बचन कहे गए वो भी कैसे हैं श्रुति माने कानों को मीठे लगने वाले हैं श्रुति शब्द के भी दो अर्थ श्रुति माने कान माने के अर्थ में वेद और श्री कृष्ण के अर्थ में बचन इतने मीठे हैं कि सच श्रुति गणान स्परणीय ऊंचे कानों के द्वारा जो परम स्परणीय होकर के परम प्रिय होकर के विराजमान है ऐसे वचन श्री कृष्ण कहने लगे उस समय दोबारा ने के नारायण से किसिद्धांत नारायण के जितने भी गुण हैं उनको श्री कृष्ण ने मानो धारण कर रखा है नारायण के प्रसिद्ध गुण और ये तम सभी और चारों दिशाओं में नारायण के जितने भी गुण प्रसिद्ध हैं उनको आनंद सांद्र विभवान जो आनंद आनंद के घने आनंद के वैभव से युक्त हैं उनको बलवत विडम्ब्य श्री कृष्ण उनका अनुकरण करते हुए और उनको पराजित करते हुए विराजमान हो रहे हैं जैसे श्री नारायण ने आत्मभोमान्य ब्रह्मा को उल्लासियन अपनी नाभि से उत्पन्न होने वाले कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया इसी प्रकार श्री कृष्ण भी माने मन में उत्पन्न होने वाले प्रेम रूपी काम को उल्लसित करते हुए विराजमान हो रहे हैं और जैसे श्री नारायण ने श्वसन माने अपनी श्वासों के द्वारा वेदों को प्रकट किया विशेष रूप से वेदों में सात प्रकार के जो छंद हैं उनका प्रयोग किया गया तो ये छंद श्री नारायण के मुख से उत्पन्न हुए गायत्री तुष्टोप अनुष्टोप पंक्ति बृहती जगति ये जो सात छंद हैं ये सात छंद जैसे नारायण के मुख से प्रकट हुए इसी प्रकार श्री कृष्ण के मुख से भी जो बचन प्रकट हुए वे कैसे हैं बोले श्रुति गण स्परणियम जो कानों को अच्छे लगने वाले हैं श्रुति के दो तो अर्थ हो गए एक हो गया वेद एक हो गया कानों को अच्छे लगने वाला ऐसे श्री शाम सुंदर बोले ये श्लेष अलंकार का प्रयोग हो गया श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राहा प्रसादन कृत सखीमद बनैष्यम उत्कोच भावती यदेशा उत्कोचमीपेशा एक तोपकृतरत्नर्पणस्यो नये वस्तु मनो मम बम भ्रमीतिश्रीखा हरि विशाखा राधा प्रसादन कृते सखी अरे सखी श्री को प्रसन्न करने के लिए मैं राधिका को क्या प्रदान करूं अब मेरे पास में एक बृंदावन था उस बृंदावन को मैं उत्कोच उच्को, में दे चुका हूं मैंने घूस के रूप में वृंदावन की जो संपत्ति थी उसको तो हरी तुझे दे दी अब जब घूस के रूप में वृंदावन जो राज्य था वो तो दे दिया है तुझे तो अब श्री राधिका को क्या प्रदान करूंगा तो श्री राधिका को प्रसन्न करने के लिए मत बन ऐषम मेरे वृंदावन की मत बन मान मेरा जो वृंदावन है उसका जो है उसका जो स्वामित्व है वो तो स्वामित्व तो अजी विशाखा मैंने तुझे समर्पित कर दिया तो ये तो मेरे पास में जो कुछ भी जेब थी वो तो खाली हो गई जो वृन्दावन का राज्य देना चाह रहा था वो तो मैंने तुझे प्रदान कर दिया अब तू इस राज्य को श्री राधिका को देगी देगी तो राधिका को देने के लिए उत, ये तो उत्कोष में ललिता विशाखा जी कहेंगे महाराज ये तो कोई आ, भेड़ थोड़ी हुई ये तो हमारा उत्कोष हो गया ये तो हमारी घूस हो गई घूस में जो है वो तो गई गई बात वो तो कही लिखा पढ़ी में बुक्स में आएगी नहीं खाते में तो वो चढ़ेगी नहीं वो तो गई उत्कोच तो ऊपर ही है उसका कहीं लिखा लिखा पढ़ी थोड़ी होती है तो कह रहे हैं श्री कृष्ण के राधा प्रसादन करते श्री राधे का रूपी ही महा रत्न को प्राप्त करने के लिए महाविभूति को प्राप्त करने के लिए भाई मैंने कमीशन के रूप में है उत्कोच के रूप में ये जो मत बन ऐश्यम उत्कोचम ईप्सित बती मेरे बन का जो स्वामित्व है उस स्वामित्व को तुझे पहले ही उत्कोच के रूप में कमीशन के रूप में दे दिया घूस के रूप में कमीशन घूस में थोड़ा अंतर है ये तो घूंस के रूप में गया ये तो बिल्कुल कहीं बुक्स में है ही नहीं लिखा ही नहीं जाएगा ये तो, तो ये तो मैंने तुझे घूस के रूप में दे दिया भवती यदेश तुम इतनी कृपालु हो के महोपकृत रत्न बरारणस्य हो आज तुमने मेरे ऊपर बड़ा भारी उपकार किया है कि श्री राधिका का प्रसादन तो प्रसादन क्या है वो ये है वर रत्न महान श्रेष्ठ रत्न जो है वो श्रेष्ठ रत्न के प्राप्त करने के लिए ये महा उपकृत रत्न बरारणस्य हो ये बड़ा भारी उपकार पूर्वक तुमने जो श्रेष्ठ रत्न मुझे प्रदान किया कि राधिका की प्रसन्नता प्राप्त हो रही है इसके लिए नई मे वस्तु मनो मनोमम बहित इसकी ना इमे नई मे मन इसकी तुलना करने वाली कोई वस्तु श्री राधिका की प्रसन्नता हुई इससे बढ़कर के इसकी तुलना करने वाली इसके बराबर मूल्य की कोई वस्तु मेरे पास में अब है नहीं जिसको कि मैं दे सकूं मेरे पास में जो वृंदावन का राज्य था यह तो गया उत्कोष में अब श्री राधिका को क्या मैं प्रदान करूं इसका मूल्य दे सकने की सामर्थ्य मेरे पास में नहीं है नहीं मैं माने इसके बराबर के वजन की तुलना की कोई जो वस्तु है वो मेरे पास में नहीं है तो ए नहो क्यों मुझे इतना बड़ा भारी रत्न मिल रहा है कोई महामणि मिल रही है ओ महामणि क्या है बोले राधे का का की कृपा है महामणि इस महामणि को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि कोई भी बड़ा सौदा जो है वो जब तक बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो और जब तक कोई कमीशन एजेंट हो तब तो, तो बड़ा सौदा हो ही नहीं सकता बड़ी सौदे के लिए तो कोई ना कोई कमीशन एजेंट बीच में रखना ही पड़ेगा तो जो मेरे पास में वृंदावन का राज्य था वो राज्य की राज्य को तो मैंने उत्कोष के रूप में तुम्हें प्रदान कर दिया अब श्री राधिका की महासंपत्ति जो है वो संपत्ति जो मिल रही है कृपारूपी संपत्ति मुझे जो प्राप्त हो रही है इसके नहीं माने इसको मी माने न इमे मान जिसको नापा न जाए ऐसी जो संपत्ति आ जाओ आ जा तू भी आज बैठे <laughs> बैठ, बैठ बैठ बैठ बस <laughs> तो जो अपूर्व जो संपत्ति है वो संपत्ति श्री राधिका के कृपारूपी जो अपूर्व संपत्ति है उस उसकृप रूपी संपत्ति के इमे माने उसके मूल्य रूपी नईमे माने इमे माने मूल्य और नईमे माने उसके मूल्य के बराबर कोई वस्तु है ही नहीं वो निषेध में आगे ना इमे माने अमूल राधिका के मूल्य के बराबर समतुल्य जो वस्तु है वो समतुल्य वस्तु मेरे पास में कोई नहीं है ये विचार करके मनोमम ब्रह्म मीति अब मैं राधिका को क्या दूंगा ये विचार करके मेरा मन बम्रमिति कहीं चक्कर खा रहा है दोबारा सुन लेंगे राधा प्रसादन करते श्री राधिका का की कृपा एक महान वस्तु है महान मूल्यवान वस्तु है जिस महान मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने के कहीं तद बनईशोचम उसके बन का जो ईशता है अर्थात वृंदावन राज्य उसको उत्कोच के रूप में तुमने चाहा तो वृंदावन के राज्य को तो मैंने उत्कोच के रूप में तुमको प्रदान कर दिया भवती यह देशा तुम ऐसी हो जो के वृंदावन के राज्य को तो उत्कोच के रूप में चाह रही थी परंतु श्री राधिका की जो कृपा है वो अमूल्य है उस अमूल्य कृपा के बदले का मूल्य दे सकने की मेरे पास में कोई संपत्ति नहीं है एतन महोपकृत रत्न बराल प्रणस्यो श्री राधिका ने मेरे ऊपर जो बड़ा भारी उपकार किया है ये उपकार रूपी महामूल्यवान जो रत्न है इस रत्न के बराबर की न इमे इसकी समतुल्य कोई भी वस्तु मेरे पास में नहीं है अतः मनोमम बम्रमित मेरा जो मन है वह चक्कर खाते हुए डोल रहा है यह अश्योक्ति अलंकार जो है वो अश्योक्ति अलंकार का यहां पर प्रयोग हो रहा है यह अश्योक्ति अलंकार का यहां पर प्रयोग है उदघाटितम तम करो मम मर्म कामम राधाभिषेकम अभी मत अभिमक मुदे मत मुदे स जाता इंदुर्मथ्य जनता नया सिंधो भवति भावन भाव काय उदाटि तम मोमन्म कानम श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे विशाखा तुने तुने मम अकरो मम मर्म उदघाटितम तुमने मेरी मन मन चाहिए हुई जो वस्तु है उसको तुमने सामने उद्घाटित कर दिया उद्घाटितम त्व तुन अकरो तुमने उद्घाटन कर दिया किसका मम मर्म कामम मेरे हृदय में छिपा हुआ काम मन जो इच्छा थी उस इच्छा को तुमने प्रकट कर दिया मैं भी यही चाह रहा था कि श्री राधिका का, का अभिषेक हो इसको तुमने प्रकट कर दिया है राधा राधाभिषेक अभिमत मुदे सजाता जिस बात को तुमने रखा वो मेरे लिए मोद की वस्तु ही हुआ है या मेरे परम आनंद की वस्तु हुई कि तुम राधिका का अभिषेक करना चाहती हो तुमने मेरे मन की बात को ही उद्घाटित कर दिया है इंदोर निम्थ्य जंतो नन देव जैसे देवताओं ने मथकर के चंद्रमा को प्राप्त किया था तो देव तति तति माने पंक्ति देवताओं की तति माने पंक्ति तृतीय भक्ति में होगा तत्या तो देवताओं की पंक्ति के द्वारा जैसे निमथ्यमा माने समुद्र को मख करके चंद्रमा को प्राप्त कर लिया गया था इसी प्रकार आज तुमने मेरे मन को सामने प्रकट कर दिया मेरा मन है एक समुद्र और उसमें राधिका की कामना राधिका का अभिषेक हो यही हो गई चंद्रमा इस चंद्रमा को तुमने प्रकट करा दिया है इंद्र निमथ्य जनता न देव तत्या सिंधो सदा भवत भाविन भावक आयो हे भाविनी हे परम परम सुंदरी तुम सना सना भावक आयो मेरा मंगल करने वाली ही हो भावक माने मंगल मेरी मंगल चाहने वाली हो करके ही हे श्री विशाखा तुम विराजमान हो श्री श्याम सुंदर खूब विशाखा की प्रशंसा कर रहे हैं विशाखा जी की खूब स्तुति की जा रही है श्याम सुंदर के द्वारा बोले आहा हे भामिनी हे सुंदर हे सुंदरी तुम मेरे मंगल को ही सदा करने वाली हो क्योंकि तुमने उद्घाटितम तम अकोर मम मर्म कारम कामम मेरे मर्म माने हृदय में कामम माने जो इच्छा थी उस इच्छा को तुमने स्वयं ही उद्घाटित कर दिया उसको तुमने बाहर निकाल दिया राधा राधाभिषेकम वो कामना क्या थी राधिका का अभिषेक किया जाए ये मेरे हृदय में भी बहुत दिन से अभिलाषा थी इसको तुमने उद्घाटित कर लिया अभी मतक मुदे स जाता यह अभी मैंने पूरी तरह से मतक मुदे सजाता यह बात मतक माने मेरे मुदे माने आनंद के लिए जाता माने उत्पन्न हो गई यह बात मतक मुदे से जाता है यह जो अभिलाषा है यह मेरे लिए अपूर्व अपूर्व अपूर आनंद को देने वाली हो गई है जैसे देवतत्या देवताओं के समूह के द्वारा निर्मथ्य माने समुद्र को मथ करके इंदुर जनता चंद्रमा को उत्पन्न किया गया इसी प्रकार तुमने मेरे मन को मत करके इत्यादि प्रदान करके और टेढ़े कह करके तुमने मेरे मन की जो भाव भाव हैं उनको चंद्रमा को सामने प्रकट कर दिया श्री विशाखा जी ने जो उलहाने के वचन कहे थे बोले श्याम सुंदर आप श्री प्रिया मान करके विराजमान हैं और आप जो अन्य नायिकाओं को आदर देते हुए हैं वो हमारी प्रिया का क्रोध को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है मैं क्या करूं कि मैं सरल स्वभाव वाली हूँ परंतु ललिताबाइडी टेढ़ी है और उनके साथ में जितनी भी सखीगण हैं वे भी विचित्र भावना वाली हैं अब किस किस को समझाऊंगी जब तक आप श्री सखीगणों की मन चाही बात को नहीं करोगे तब तक वे सखी मानने वाली नहीं है ऐसा कहकर के तुमने मेरे हृदय के भाव को जगा दिया और मैंने कह दिया कि हां श्री राधा का अभिषेक करूंगा तो यह बात मैंने जो कह दी है तो इससे बड़ी वांछित जो वस्तु है उनको तुमने प्रकट करा दिया है जैसे देवताओं की पंक्ति ने मथ के समुद्र को मथ के उससे चंद्रमा को ही प्रकट कर लिया हैामिनी भामिनी भामिनी एक ही अर्थ है हे परम सुंदरी तुम सदा सदा ही भाव कायो मेरा मंगल करने के लिए ही आप विराजमान होती हो यसे ही वित्तीय नेतम हृदयाध राज्यम ये इंदुनम सिजंतो न देव तत् यहां पर ये दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है जैसे देवताओं ने समुद्र को उत्पन्न किया ऐसे तुम ने मेरे हृदय को प्रकट करके मेरी कामनाओं को प्रकट कर लिया दृष्टांत अलंकार का प्रयोग यसे ही वित्य नि हृदया राज्यम नाद्या हंत मम तृप्यति महात्मा राधामे मा प्रति बनाधिपता प्रदान स्वस्द प्रिय सखी हृदय यामी तो हृदयाध राज्यम बोले अरे विशाखा श्री स्वामी विश्वानंद ने राशेश्वरी उनके लिए तो नियतम निज हृदयाध राज्यम मैंने उनके लिए तो अपने हृदय रूपी राज्य को पहले से ही नियत करके रखा था कि वे मेरी हृदयेश्वरी बनकर के विराजमान होंगी श्री राधिका को तो मैंने नियत रूप से मन निश्चित रूप से ही स्थायी रूप से ही अपने हृदय के राज्य की अधीश्वरी बना दिया था तो यह ही बीत नियतम हृदयधि राज्यम उनको मैंने हृदय का अधिराज्य प्रदान करने का पहले से ही विचार कर लिया था अब जहां पर हृदय का राज्य दे दिया वहां वृंदावन का राज्य देना ये तो कौन सी बड़ी बात है ये ये कोई बड़ी बात हो रही है मैंने तो तुम वृंदावन के राज्य की क्या बात कर रही हो उनको तो मैंने अपने हृदय की रानी बना करके विराजमान किया है हृदय की साम्राज्य बना के विराजमान किया है तो जिनको वित्य मैंने परिपूर्ण रूप से मैंने प्रदान कर दिया था स्थाई रूप में ही राज्यम अपने हृदय का राज्य श्री राधिका को समर्पित कर दिया मैं मेरी विराजमान हो गई हैं पहले से नाद्यात्मा परंतु तो अभी भी मेरी जो आत्मा है वो आत्मा अत्यंत अत्यंत तृप्त नहीं है श्री प्रिया का और कैसे प्रिय करूं ये भाव मेरे हृदय में सर्वदा सर्वदा विराजमान है तो नाद्यापे हंत मम तृप्यत बारह आत्मा मेरी आत्मा माने मन बारह माने पर्याप्त मात्रा में हंत अरे अरे नाद्यापी तृप्यति अभी भी तृप्त नहीं है मेरा मन इतने पर भी तृप्त नहीं है यद्यप मैंने उनको अपने हृदय की स्वाम्री बना लिया परंतु मेरा मन अभी तृप्त नहीं है ऐसी स्थिति में राधाम इमाम उन श्री आराध्या मेरी स्वामी उन मेरी भी स्वामी श्री राधे का उनके प्रति बनाधिपत प्रदान है यदि मैं तुच्छ ये वृन्दावन के राज्य को प्रदान कर दूं तो ये बात तो मैं जितना देना चाहता हूँ उसकी तुलना में तो बड़ी छोटी है यह भेंट में उनको क्या करूं तो इमाम प्रति श्री राधिका के प्रति बनाधिपत प्रदान यदि मैं उनको वृंदावन की साम्राज्य बनाता हूं वृंदावन की रानी आप हो यह बात यदि उनको प्रदान करता हूं तो इस बात को देते हुए कहते हुए मैं हृदय में स्वयं ही सकुचा रहा हूं माने राधिका इतनी बड़ी है और उनको एक छोटी सी वस्तु को क्या प्रदान करू ये विचार करते हुए मेरे हृदय में अभी भी संकोच है तो में, माने अपने आप। मन में कोई कहता नहीं है मुझे परंतु मैं अपने आप ही ये विचार करके कि इतनी बड़ी जो श्री स्वामी जिनको पहले ही मैं अपने हृदय का राज्य प्रदान कर चुका हूं अब उनको एक वृंदावन का राज्य प्रदान करूं ये तो बड़ी छोटी सी बात होगी और उनको क्या चीज प्रदान करूं ये मेरे पास में है नहीं इसलिए स्वस्मा प्रिय सखी रियमेवया मैं उनको माने अपने आप मन में इस बात का विचार करके कहीं लजाता हुआ विराजमान हूं मुझे पूर्ण पूर्ण संतोष इसके द्वारा नहीं हो रहा है पूर्ण संतोष इसके द्वारा नहीं हो रहा है क्या बात सो so, पुनः सुनेंगे कि यश्य मान जिन राधिका को बीत नियतम मैं बहुत दिन पहले ही अपने हृदय के राज्य को समर्पित कर चुका था नाद्याप हंत मम तृप्यत ब्राह्मत्मा उनधिका को क्या प्रदान करूं इस बात को लेकर के मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं था अपना हृदय कही हृदय का राज्य उनको समर्पित कर दिया था परंतु तो फिर भी मेरी मेरा हृदय अभी तृप्त नहीं है कि श्री प्रिया को क्या दूं क्या दूं क्या दूं ये विचार निरंतर निरंतर मैं करता रहता हूं कि क्या चीज प्रिया को प्रदान की जाए मैं अपने पास में कोई वस्तु तो देख नहीं रहा हूं अब ऐसी महान महिमाशाली श्री प्रिया के लिए यदि मैं वृंदावन का राज्य मात्र प्रदान करूं तो राधाम इमाम प्रति उन श्री राधिका के प्रति बनाधिपता प्रदान वृंदावन का राज्य इनमें प्रदान कर रहा हूं तो यह बात तो मेरे हृदय में बड़ा संकोच दे रही है कि इतनी बड़ी श्री राधिका को अब मैं ये वृंदावन का ये छोटा सा राज्य क्या दूं सद प्रिय सखी ह्रिय ऐसी स्थिति में मैं अपने आप ही कोई कह नहीं रहा है परंतु तो अपने आप ही मैं लजाता हुआ चला जा रहा हूं इस बात में मुझे संकोच हो रहा है और ऐसे श्री अश्योक्ति ये स्वभावोक्ति अलंकार जो है वो स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं कि बड़ी चीज तो पहले दे दी अब छोटी चीज क्या दू तो ये जब हृदय का राज्य दे दिया परंतु इच्छा थी कोई बड़ी चीज देने की बड़ी चीज मेरे पास में है नहीं ये छोटा सा राज्य है इस राज्य को क्या दूं इसलिए मेरे पास में श्री राधिका की कृपा को प्राप्त करने के लिए उस कृपा रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए मेरे पास में कोई और वस्तु है नहीं और जैसे किसी बड़े रत्न को प्राप्त करने के लिए बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्कोच देना कहीं कमीशन देना ये अनिवार्य है ऐसे ही श्री वृंदावन के राज्य को अब राधिका को तो क्या दूं अब वृंदावन के राज्य को अरे विशाखा मैंने तुझे दिया है तू श्री राधिका को उस राज्य को प्रदान करते हुए विराजमान होना तो ये वृंदावन का जो राज्य था ये तो उत्कोष के रूप में तुझे प्राप्त हो गया उत्कोष कहते हैं घूंस घूंस के रूप में यह तुझको दे दिया श्री राधिका की कृपा मुझे प्राप्त करा बस यही मैं चाहता हूं और इस कृपा के बदले कुछ दे सकने की सामर्थ्य मेरे पास में नहीं है मेरे पास में कोई धन उस कृपा को देने का कोई धन मेरे पास में नहीं है ऐसे श्री शांत कह रहे आगे कह रहे हैं कि बन्नावनम मम परम शिवधाम राधा साधारण स्थिति साधारणस्थितनंद गुणेन्देखा मूर्धाषिक्तपदवी तदमुस्य हृदया सैवाहती भजे मुत्कतावन मम परम शिवधाम राधा। राधे का वे साधारण स्थित विनंदे गुणिंदोरे तो रेखा वृंदावन तो मानो शिव का ललाट है वृंदावनम मम मेरा जो वृंदावन है वो परम शिवधाम मानो शिव का ललाट होकर के विराजमान है शिव का परम स्थान माने ललाट सर्वोत्तम स्थान जो ललाट है वो ललाट होकर के ये वृंदावन विराजमान है तो वृंदावन परम शिवधाम वृंदावन जो है वह तो शिव के ललाट जैसा है साधारण स्थिति बिनंदी गुणेन्द्र रेखा और उसमें असाधारण स्थिति बिनंदी श्री राधिका जो है वो साधारण स्थिति जो सामान्य स्थिति है उसकी निंदा करने वाली अर्थात विशिष्ट स्थिति वाली हो करके श्री राधिका लेखा के समान है जैसे शिव के श्रीमस्तक के ऊपर चंद्रमा की लेखा शोभा को प्राप्त होती है चंद्रमा शोभा को प्राप्त होता है इसी प्रकार मेरा ये वृंदावन यदि शिव है तो श्री राधिका उसके ऊपर विराजमान ये साधारण स्थिति बिनंदी जो साधारण स्थिति नहीं है साधारण स्थिति की निंदा करने वाली माने असाधारण चंद्रमा की रेखा के समान है चंद्रमा की कला के समान है श्रीराधिका असाधारण चंद्रमा की कला के समान श्रीराधिका विराईमान है साधारण स्थिति बिनंदे गुणेन्द्र रेखा श्रीराधिका विशिष्ट स्थिति प्राप्त की हुई चंद्रमा की रेखा के समान है मूर्धाभिषिक्त पदवीन तदमुष्य हृदया अब श्री राधिका का यदि श्रीमद वृंदावन में मंगल में अभिषेक होता है तो यह अभिषेक परम परम श्रेष्ठ होगा मूर्धाभिषिक्त पदवीन श्री राधिका का मूर्धाभिषेक हो अर्थात सिंहासन के ऊपर विराजमान करके श्री राधिका का अभिषेक यदि कराया जाए यद अमुष्य तो हृदय ये जो अभिषेक पदवी है अभिषेक की जो स्थिति है यह हृदय माने परम शोभनी है हृदय माने शोभनी यह स्थिति परम परम शोभनी होगी श्री राधिका का अभिषेक हो या परम परम हृदय होगा अमुष्य माने उनका अमुष्य उन राधिका का जो मूर्धाभिषिक पद्मी मूर्धाभिषेक होना यह हृदय परम शोभनी होकर के विराजमान होगा सैवाहती इति अनुभे वृषमुत्ता ऐसा शैव शैव आहो तुमने यही बात कही तुम यही बात कह रही थी अर्थात हे श्री राधिक विशाखा शैव आहो मने वही बात तुमने आहो माने वही तुमने माने विशाखा ने शैव आहो यही बात कह दी इतने अनुभजे मैं इस बात का अनुभव मैंने अनुमोदन करता हूं कर क्योंकि मेरे हृदय में भी अत्यंत अत्यंत उत्कृता माने उत्सुकता थी कि श्री राधिका का अभिषेक हो तो सही बाहो जो बात मैं मेरे हृदय थी जिस बात को बात को मैं परम शोभनीय करके समझ रहा था सैव आहो तुमने भी वही बात कह दी इति अनुभजे इस बात का मैं सर्वदा सर्वदा अनुमोदन करता हूं भृषम उत्कृता क्योंकि मेरे हृदय में अत्यंत अत्यंत उत्कृता थी उत्सुकता थी दोबारा सुनने वृंदावन मम परम शुभधाम ये वृंदावन मेरा शिव का ललाट है अब शिव धाम में कैसा श्लेष ये वृंदावन परम परम मंगलमय धाम होकर के विराजमान है वृंदावन म परम शिव शिव माने शिवजी और दूसरा शिव का अर्थ हुआ कल्याण में यह वृंदावन परम, परम कल्याण में है जैसे शिव उनका नाम भी परम कल्याण में ऐसे ही शिव ये भी शिवधाम धाम होकर के विराजमान है परम कल्याण में जैसे शिव के मस्तक के ऊपर साधारण स्थिति विडम्बी माने विशिष्ट रूप से किसी दूसरे के पास में जो नहीं है साधारण जनों के पास में जो नहीं है ऐसी साधारण जो स्थिति है उसकी निंदा करने वाला अर्थात एक विशिष्ट वस्तु विराजमान है शिव के पास में कि उनके मस्तक के ऊपर जैसे चंद्रमा विराजमान होता है इसी प्रकार श्री वृंदावन रूपी इस मंगल में धाम में श्री राधिका रूपी अपूर्व श्रेष्ठ चंद्रमा इंद्रेखा विराजमान है श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा के रूप में वे श्री राधिका विराजमान है साधारण स्थिति बिनंदी गुणेन्द्र लेखा श्री राधिका गुणों की इंद्र लेखा हो करके विराजमान है जो साधारण स्थिति मन एक विशिष्टता प्रदान करने वाली है शिव को जैसे चंद्रमा एक विशिष्टता प्रदान करता है इसी प्रकार श्री राधिका भी इस वृंदावन को एक विशिष्टता प्रदान करती हुई ही विराजमान होती हैं तो वृंदावन मम परम यह वृंदावन मेरा परम प्रिय है शिवधाम मंगल में धाम है जैसे शिवधाम श्लेष में जैसे शिव जी का ललाट हो जैसे शिव का ललाट में विशिष्टता प्रदान करने वाला चंद्रमा होता है इसी प्रकार साधारण स्थित विडंबी इस वृंदावन की सामान्य जो असामान्य विशेषता है वो असामान्य विशेषता ये है जो विशेषता कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी वो विशेषता ये है कि गुणिंद लेखा यहां पर श्री राधिका रूपी गुणों की चंद्रमा विराजमान है मूर्धाभिषेक पदवीन उन श्री राधिका का यदि मूर्धा मूर्धाभिषेक हो माने तो ये पहले ही हो गई मैंने उनको अपने हृदय की का राज्य प्रदान कर दिया तो वृंदावन का राज्य पंत राज्य की केवल एक जो कर्मकांड है जो एक विधि है वो मूर्धाभिषेक की जो विधि है वो और पूरी हो जाए रिचुअल जो है वो और पूरा हो जाए राजा तो कोई घोषित तो हो गया परंतु तो राजा की घोषणा भी तो होनी चाहिए गजट भी तो होना चाहिए ऐसे ही मूर्धाभिषेक जो है वो श्री राधिका का यदि और हो जाए तो ये श्री राधिका की मूर्धाभिषे श... अमुष्य मूर्धाभिषेक्त पदवी श्री राधिका की मूर्धाभिषेक की जो संस्कार है मूर्धाभिषेक की जो आयोजन है वो आयोजन हृदय हर्द्याम, मेरे हृदय में सदा सना चाह हुआ है ये परम शोभनी है हृदय है मेरे मन का चाह हुआ है शैव आहो अरे विशाखा तूने इसी बात को कह दिया सही इसी बात को तूने कह दिया इति अनुभजे मैं इस बात का अनुभजे माने मैं इस बात का समर्थन करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान हूं भाष मेरे हृदय में इस लीला का दर्शन करने की अत्यंत अत्यंत उत्सुकता भी विराजमान है तन माम विदेह चिरताम इसलिए अब माँ विरे चिरताम अब देर लगाने की आवश्यकता नहीं है ललताद कालीम ललतादिकाली मालिमच मत विनयता नयताम इतम ललतादिक जो हैं ललतादिक आली माली ललतादिक सखियों की माली मानिस माला को अर्थात ललतादिक सखी गणों को ललतादिकली माली च ललतादिक सखियों की मालाको अर्थात सखी गणों को ललतादिक आली माली ललतादिक जो सखी हैं उनकी मालाको अर्थात सारी सखियों को मत विनय तानय उन सखियों को मेरी ओर से हाथ जोड़ करके नोता देकर के उन सब सखियों को तुम लाओ श्रीमद वृंदावन में तो ललतादिक आली मालि ललतादिक सखियों की मंडली को मत विनय तानय मेरी विनम्रता निवेदन करके उन सब सखियों को श्री वृंदावन में लेकर के आओ ताम इतियम उन श्री राधिका को भी तुम लेकर के आओ, आओ। ऐसा ताम इति जीव गोस्वामी जी के तत्शब्द है वो तत्शब तो चमत्कार है <laughs> माने ऐसा श्री विशाखा ने इम माने विशाखा ने ताम माने उन वृंदा से संप्रार्थिता जब कहा जब श्री विशाखा ने वृंदा ने जब विशाखा से ऐसा कहा यह माने वृंदा ने जब विशाखा से ऐसा कहा उस समय संप्रार्थता मुर हरेण नेभाल्य श्याम सुंदर को भी देखती जा रही हैं उस समय वृंदा तत्रागताम स्मित कलाकुलम आललापो उस समय श्री विशाखा श्री वृंदा से यह कहने लगी उस समय माने श्री वृंदा ने दूर से विशाखा को देखा और वो विशाखा श्री वृंदा से ये कहने लगी तो तन्मा विदे चिरताम ललताद काल मालिम मत विनयताम नय कि ललतादिक सारी सखियों को मेरी विनयपूर्वक तुम यहां ले आओ ऐसा श्याम जब कह रहे थे तब ताम इति इम। उस समय श्री विशाखा ने बृंदा को देखा और सम्प्रार्थता मुरहरेण। श्री श्याम उस समय विशाखा से कह रहे थे कि अरे विशाखा तुम उनको ले आओ इस बात को कहते हुए बृंदा ने विशाखा को देखा और बृंदा ने विशाखा को देख करके तत्रा श्री वृंदा उसी समय पास में आ गई जब पास में आ गई तो स्मृत कलाकुल आललापो श्री विशाखा मंद मुस्काती हुई श्री वृंदा से ये कहने लगी प्रसंग ये है कि श्याम सुंदर बात कर रहे हैं श्री विशाखा से श्याम सुंदर ने विशाखा से यह कहा कि अब दिख जितनी भी सखी गण है उनको यहां ले आओ ऐसे जैसे बात कर रहे थे इतने में ही श्री ब्रंदाजी जी वहां आ गई और ब्रंदा ने जब ये देखा कि श्याम सुंदर ऐसे कह रहे हैं उस समय श्री ब्रंदा पास में आ गई जैसे ही पास में आई वैसे ही श्री ललताजी हरे कृष्ण विशाखा जी विशाखा जी।, जी इस बात को नहीं ना विशाखा जी उस समय श्री वृंदासी कहने लगी कि अब जो कह रही हैं वो आगे उसका वर्णन करेंगे कि तुम जाओ और जाकर के अब श्री श्याम सुंदर को नहीं उन अरी ललता अरी विशाखा अब तुम जाओ और जितनी भी सखी हैं उन सबों को धैर्य दे करके तुम यहाँ ले करके आओ तो ताम वृंदाम उन वृंदा से जो कि तत्रागताम उसी समय बीच में आ गई थी वहां उससे स्मित कलाकुल आलाप श्री विशाखा उस समय मंद मुस्काती हुई श्री विशाखा उस समय कहने लगी विशाखा ने वृंदा से उस समय आलाप किया है विशाखा बात कर रही है श्याम सुंदर से इतने में वृंदा आ गई तब श्री विशाखा जी वृंदा से कहती हुई विराजमान हुई हैं तन्मा विदे चिरतम अब देर मत करो ललतादिक आली आलिम ललतादिक सखियों को मत विनयता नय मेरी तरफ से प्रार्थना करके श्री वृंदावन में लाओ ऐसे श्री श्याम सुंदर जब श्री विशाखा से प्रार्थना कर रहे थे उसी समय श्री विशाखा तत्रागताम श्री वृंदा तत्रागतम वहां पर आ गई और ऐसी वृंदा से श्री विशाखा जी ने उस समय ये कहा कि चोरी ध्रुवम न भगवती बतमाद्री शिशु प्रेमणा काचन चिर न चृष्टि क्षुप्वा जुगोपन मालिन देव मला आल्यादृत ताम कि उसमें श्री बृंदा जी कह रही हैं कि चौरी ध्रुवम न भावती कि तू छिप गई थी बत मादृशीशु प्रेमणा काचन चरम दत्त दृष्टि अरे तू कहां छिप गई थी श्री विशाखा कह रही हैं कि अरे सखी तू कहां छिप गई थी चोरी ध्रुवम न भवती तू बड़ी देर से छिपी हुई बैठी हुई थी बत मादृशी शु काचन चरम चन चिरम नचंदि बहुत देर हो गई तू मुझे सामने दिखी ही नहीं तू कहां छिप गई थी क्षिप जुगोप बन मालिंद देव मालम अरे देवी अरे बन के मालिन, तू कहा छुप गई थी क्षिप्ता जुगोप, वो माला जो है उसको फेंक करके और कहा तू चली गई आले आलियाम क्लिता के मेतर तुम सखियों के लिए ये जो बात है ये क्या उचित है श्री विशाखा वृंदासे कह रही हैं कि चोरी ध्रुव न कि के अरी चोरनी ध्रुव क्या तू चोरनी नहीं है चौरी ध्रुव अरे क्या तू चोर नहीं है कि बत माद शीशु प्रेम सरी की जो जन है उनसे छिप कर के प्रेम के साथ में माद्री शिशु प्रेमणा मेरी सरी की जो सखी है उनके साथ में क्या तू चोर करने चोरी करने वाली नहीं है जो कि कदाचन चरम नच दत्त दृष्टि बहुत देर से मैं तेरी बाढ़ देख रही थी परंतु तो तू सामने मुझे दिखी नहीं अरे बृंदा कहां तू चली गई अरे चोरनी छिप करके तू कहां छिप करके बैठ गई थी क्षिप्ता जुगोप बन माल देव मालम अरे बन की मा बन मालिनी अरे देवी मालम जो माला तेरे द्वारा भिजवाई थी हमने उसको छुपता जाने तू कहा रख गई तो क्षिप्ता जुगुप तू उसको रख करके और स्वयं छुपकर के, के बैठ गई है आल्यातम किलता के कि मेत अरे सखी राधिका की वो जो माला थी आल्या माने सखी की माला उसको लेकर के तू कहा छुप गई किमेत ये क्या है क्या है अर्थात एक माला हमने तुमको दी थी वो माला को तुमने कहीं छिपा दिया और तू जाने कहाँ छिप गई वो माला कहाँ है ऐसे सखियों की आपस में विशाखा जी ने कोई माला दी थी वृंदा के द्वारा वृंदा ने वो माला दे दी थी पहले मालती जी को मालती जी श्याम सुंदर की नाश्का में लगा रही थी उस माला को उससे श्याम सुंदर को चेताया था उसी माला के विषय में श्री विशाखा पूछ रही है कि अरी चोर ने वो माला जो थी उस माला को मैंने दिया तू स्वयं छिप गई ये कहां की बात है तो चोरी ध्रोम न भवती तू क्या चोरी नहीं कर रही थी छिप नहीं रही थी मुझसे प्रेम के कारण कदाचन चिरम नच दृष्ट दत्त दृष्टि बहुत देर से तू दिखी भी नहीं क्षिपता जो वो बनमाले ने मैंने जो माला दी उसको तो जाने तू कहा पटक गई वो माला पटकी नहीं है वो तो टाग दी थी उन्होंने परंतु तो वो माला को श्री मालती जी ने श्याम सुंदर की नाश्का में लगा करके उनको चेत प्रदान किया था तो माला चिरमन तो जो माला थी उस माला को तूने ने पटक दिया है और यदतम श्री राधिका ने जो माला दी थी उसको तूने जाने कहा छिपा दिया है कि मेत ये क्या हो रहा है ऐसे जिसमें कहा व्याजम हर वेतमागमने स्वकीय सिद्धि मनोरथ पथे प्युमीय तस् तदंग भाज हसित्रीय वाच वृंदा द्वितीय क्षण जल मनोवयम मुदासी व्याजम व्याज हरौद उसमें हरौ मागमने स्वीए सिद्ध मनोरथ पथे प्युनीय तस्श्याम सुंदर बहुत देर से वृंदा की बाट देख रहे थे पांतो वृंदाव उनको सामने दिखी नहीं श्री बृंदा जान गई कि श्री विशाखा बहाने से श्याम सुंदर के पास में उस माला के बहाने से आई हैं मागमने स्वकी है। आज हरि के पास में बहाने से श्री विशाखा आई है सिद्धि मनोरथ पथे बहाने को लेकर के आई वो उनका मनोरथ सिद्ध भी हो गया माने श्री विशाखा जी श्याम सुंदर के पास में जो पहुंची हैं वो इस बहाने से पहुंची है कि हमने एक माला भिजवाई थी वो माला कहा है तो ये तो बहाना है तत्त्वतः श्याम सुंदर से मिलना ये विशाखा का तात्पर्य था जब विशाखा से मिल विशाखा और श्याम सुंदर मिल गए तो विशाखा का जो मनोरथ था वो मनोरथ सिद्ध हो गया अर्थात श्री श्याम सुंदर श्री राधिका के राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गए और राधिका की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय का राज्य तो उनको पहले ही प्रदान कर चुका था अब ये वृंदावन का राज्य देना ये तो बड़ी छोटी वस्तु है ये तो मैं तुमको ही दे चुका हूं तो श्री विशाखा जिस बहाने से श्याम सुंदर के पास में आई थी वो बहाना आज परिपूर्ण हो गया आई तो बहाने से परंतु जो उद्देश्य लेकर के आई थी वो उद्देश्य अंत में परिपूर्ण हो ही गया है तो व्याजम हरो तो मागम ने स्वकी श्री विशाखा बहाने से फूल माला के बहाने से श्री श्याम के पास में आई सिद्ध मनोरथ पथे परंतु जो मनोरथ मन में था वो मनोरथ विशाखा का पूर्ण हो गया अर्थात श्याम श्री राधिका से मिलने के लिए तो उत्सुक पहले से ही थे परंतु राज्य देने के लिए भी अब पहले से ही उत्सुक हो गए और कह रहे हैं राज्य तो मैंने पहले ही दे दिया है ऐसा कहने के लिए उत्सुक हो गए हैं तो उस समय श्री विशाखा के हृदय में अपूर्व सिद्धि की प्राप्ति हुई है इस बात का वर्णन ने जब अनुमान लगा लिया है तब तदभ्य भाज हरता श्री बाच वृंदा आज विशाखा के वचनों से जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं ऐसी श्री वृंदा दो तीन क्षण तक जड़ बुद्धि हो करके ही वहां विराजमान रही और विशाखा जो है वो दो तीन क्षणों तक वहां पर उनकी सारी इंद्रियां जो हैं वो जैसे जड़ हो गई हैं अब जड़ होने के बाद में अब वृंदा जी कह रही हैं कि माल्यम तो केवल मिदम वदते तवाल्या गोविंद शांत विदे मुहे मुक्ता सा वृंदया भरण विद नतरा सखी में जुष्टम तद पुनः किर कृष्ण कंठे के माल्यम तो केवल मिदम बदते तवाल्या श्री राधा रानी ने ये माला अपने हाथ से गूंथ करके लाल रंग की जो माला थी उस माला को अपने हाथ से गूंथ करके श्री सखी राधिका ने ये श्री श्याम सुंदर के मन की शांति करने के लिए मुक्ता यहां पर मेरे द्वारा भिजवाई थी मैंने उस माला को श्री पेड़ के ऊपर टांग दिया था उसके द्वारा मालती ने उस माला को श्याम सुंदर की नासका में लगाया तो उस माला में राधिका के अंग की गंधबसी हुई थी उस अंग गंध को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर को अपूर्व चेत की प्राप्ति हुई श्री राधे ने अपने अंग से छुबा करके जो माला दी हां यहाँ पर एक बार ये चमत्कार है कि वो जो श्री प्रिया जी ने माला गूंथी और उस माला को कहीं अपने हृदय से लगाया होगा और हृदय से लगा करके माला दी श्री श्याम प्रिया के वक्षस्थल से लगी हुई इस माला को धारण करने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो गए ये इतने रसिक हैं कि प्रिया की अंग गंधे की माला को धारण करने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक रहते श्री रंगनाथ भगवान रंगनाथ कृष्ण तो एक ही हैं। श्री रंगनाथ भगवान की परम प्रिय एक प्रिया हैं श्री गोदा 11 जो आलवाल हुए हैं दक्षिण में उनमें एक आलवाल हैं श्री गोदंबाजी रंगनाथ गोदंबा सब जगह वृद्धान में ये रंगनाथ गोदंबा विराजमान गोदंबाजी ये श्री रंगनाथ भगवान के जो सेवक थे पुजारी उनकी पुत्री हैं और ये बाल्यकाल से ही अयोन्य संतान हैं गोदम्बा जी और बाल्यकाल से ही श्री रंगनाथ भगवान में परम परम प्रीति और श्री गोदम्बा जी विशेष रूप से जो धनुर्मास पूछ का जो धन की जो संक्रांति उस धन की संक्रांति में विभिन्न विभिन्न भावनाएं करें कल्पना करें कि श्री रंगनाथ भगवान की ऐसी सेवा करूंगी ऐसी सेवा करूंगी ऐसी सेवा करूंगी और धनुर्मास के विभिन्न उत्सवों में विभिन्न सेवा करती हुई कल्पना करती हुई विराजमान हूं और उस समय श्री गोदम्बा ने बड़ी सुंदर फूल की माला फूलों को चुना और फूलों को चुन करके माला बनाई अपने हाथ से गूंथी और माला गूंथ करके दर्पण के सामने खड़ी हो गई और दर्पण के सामने खड़ी होकर के उस माला को श्री गोदमबाजी ने स्वयं ने धारण कर दिया धारण करके मटक रही हैं कि कैसी लग रही है श्री श्याम सुंदर के श्री रंगनाथ भगवान इनको धारण करूंगी मेरी जो माला है उनको कैसी लगेगी कैसे लगेगी ऐसा माला को पहनते हुए दर्पण के आगे जब श्री गोदमबाजी प्रेम में भाव में विफल हो के और मटक रही है इतने में ही उनके पिता आ गए और उन्होंने कहा हाय ठाकुर हाँ, जी की प्रसादी जो माला थी अमनिया और उसको तैने पहन ली इस माले को अलग रखना ये प्रसादी हो गई ये ठाकुर जी के रंगनाथ भगवान के चढ़ाने लायक नहीं रही माला तैने पहन ली और ऐसा कहकर के बेटी को डांट करके उस माला को उतार करके अलग रख दिया कहीं कोने में पहनी हुई माला ये ठाकुर जी को थोड़ी पहनाई जाएगी अब रंगनाथ भगवान को थोड़ी पहनाई जाएगी और जिस समय वे श्री रंगनाथ भगवान के चरण सेवक हैं उनके अंग सेवक हैं सेवा करने के लिए जब मंदिर में गए ठाकुर जी तो रूठ गए और बोले लाओ मेर, मेर, मेरी माला लाओ और मैं तो वो माला पहनूंगा जो माला श्री गोदम्बा ने पहन रखी है गोदा गोदाजी ने जो पहन रखी है मैं उसी माला को पहनूंगा और उसी माला को मुझे पहनाओ ऐसा कहकर के श्री रंगनाथ भगवान स्वयं अटक गए और जिद कर रहे हैं और आदेश दिया कि माला लेकर के आओ आइए तो कैंकर किंकर हैं सब सबके साथ बोले नहीं नहीं महाराज वो पहनने लायक नहीं है आपके धारण लायक नहीं है उसको मेरी गलती हो गई अपराध क्षमा करना हमारी आ, लड़की जो है उसने उस माला को गले में स्वयं ने पहन लिया अब वो कोई आपको पहनाई थोड़ी जाएगी वो तो पहन ली गई है वो माला बोल ना ना वो मेरी प्रियाँ हैं और मुझ में उनमें कोई अंतर थोड़ी है उनकी माला तो मैं पहनूंगा मेरी माला भी पहनेंगी इसमें क्या बात है लाओ मेरी माला मुझे लाओ और ऐसा कहकर के श्री भगवान रंगनाथ ने उस श्री गोदमबाजी की पहनी हुई प्रसादी माला को स्वयं जिस समय धारण किया बोल भक्त भगवान ही की और आप अपूर्ण से आनंदित हुए और श्री गोदमबाजी ये कहा आदेश प्रदान किया कि गोदमबाजी के साथ में मेरा विवाह संपादित किया जाए उस समय श्री गोदंबा जी के साथ में पूरी विधि के साथ में श्री रंगनाथ भगवान उन रंगनाथ भगवान के साथ में श्री गोदम्बा जी का विवाह संपादित हुआ व्यवस्थित माने जैसे विवाह होता है ऐसे विवाह संपादित किया और विवाह संपादित होकर के द्वरागमन होने पर गोना हुआ और गोना होने पर सुंदर पुष्पैया उनकी रचना की गई श्री गोदंबा जी जैसे ही पुष्प शैया के ऊपर विराजमान हुई और जैसे ही पर्दा बंद किया गया श्री गोदम्बा और रंगनाथ दोनों एक होकर के एक स्वरूप होकर के विराजमान हुए बोलो गोदा रंगनाथ भगवान की जय तो प्रसादी जो माला है वो प्रसादी माला कितनी महत्वपूर्ण है ये प्रिया की प्रसादी माला वो कितनी महत्वपूर्ण है बिल्कुल की वोई की बोई लीला श्री गोदंबा दक्षिण में श्री राधिका की ही स्वरूप मानी जाती है रंगनाथ में जाए श्रीरंगम में तो वहाँ पर श्री हम उत्तर भारत में श्री राधिका कहकर के संबोधित करते हैं वहाँ पर गोदंबा श्री राधिका एक होकर के राधिका की स्वरूप होकर के ही श्री गोदम्बा जी को माना गया रंगनाथ गोदम्बा ये सर्वत्र विराजमान तो श्री राधिका स्वरूप बोई बोई लीला यहाँ पर समान लीला जो है वही प्राप्त हो रही है तो यहां पर ये यह कह रहे हैं कि माल्यम तो केवल मिदम बदते तवाल्या विदहे बिदहे व मुक्ता बोल श्री नंदनी ने राशेश्वरी ने उस माला को अपने हाथ से गूथ करके माल्यम केवल मिदम इस माला को अपने हाथ से गूथ करके वर्दते तवाल्या गोविंद शांत विधेय उस माला को मुझे प्रदान किया और उनके वे माने उनके वचन के अनुसार इस माला को गोविंद शांत विधेयक गोविंद के विरह को शांत करने के लिए या गोविंद को संकेत देने के लिए इस माला को लेकर के मोहए मुक्ता मैं आई थी और उस माला को मैंने यहां पेड़ के ऊपर टांग दिया था उसी माला को लेकर के श्री मालती ने श्री श्यामचंदर की नाश्का के ऊपर जिस समय लगाया उस समय श्री श्यामचंदर को चेत आया होगा तो वो माला तो श्री गोविंद को धैर्य देने के लिए माल्यम तो केवल मृदम इस माला को केवल वदते तवाल्या तवाल्या माने तुम्हारी सखीश राधिका के वचन के अनुसार गोविंद शांति विधेय श्री गोविंद को शांति प्रदान करने के लिए मुएव मुक्ता मैं लेकर के आई थी और यही माला को छोड़ गई थी मुएव मुक्ता यहां पर ही मैंने उस माला को छोड़ दिया था सा वृंदया भरणविद इदम नतराम सखी में जुष्टम तदरहति उस समय जब ऐसे कहा उस समय कहा कि सा वृंदे आभ आभत इदम उस समय श्री वृंदा ने ये कहा कि एकदम नसराम सखी में जिष्टम तदरहती बोल नहीं ये माला हमारी सखी उनके लिए सखी के द्वारा भेजी हुई है ये पुनः किर कृष्ण कंठे ये माला श्याम सुंदर ने जब ग्रहण कर ली है तो अब इस माला को लौटा करके श्री राधिका को थोड़ी दिया जाएगा यह माला तो श्याम सुंदर ने एक बार सु है ली है अब इस माला को श्याम सुंदर को ही समर्पित कर दो इस माला की हमको आवश्यकता नहीं है यह माला अरे वृंदा तू श्याम सुंदर को ही धारण करा दे ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री वृंदा जी आगे बढ़ी और वृंदा जी आगे बढ़ करके उस माला को दे रही है श्री वृंदा को हाथ में लिया और पुनके कृष्ण कंठे उस माला को इन्होंने श्री कृष्ण के कंठ में ही तुम पहना दो ये जब कहा तो श्री वृंदा जी ने उस माला को लेकर के श्री कृष्ण के कंठ में ही धारण करा दिया है वृंदा रिक अस्मित मुखी परिकृष पाण आश्वास अस्वयित ब्रुवती विशाखाम माल्यक भूषण गणे न सतेन सख् राध एक बल्लव मभूष उस समय वृंदा हंसते हुए श्री राधिका काका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि तुम श्याम सुंदर को आश्वस्त करो और ये कहकर के माला जो है उसको आभूषणों के साथ में श्री कृष्ण को सुसज्जित कराया माने विशाखा जी श्याम सुंदर को श्रृंगार धारण कराती गई वृंदा जी उस समय श्री श्याम सुंदर को आभूषण देती जा रही हैं सबसे पहले श्री वृंदाने हंसते हुए श्री श्याम सुंदर जी हैं वो श्याम सुंदर के कंठ में उस समय विशाखा के द्वारा वो माला धारण करा दी श्री जी ने विशाखों को माला दिया विशाखा जी ने उसी माला को श्याम सुंदर को धारण करा दिया है तो वृंदारिका स्मृतमुखी परिकृष्ट पाणव उस समय श्री मुस्कुराते हुए वृंदारिका ने माने श्री वृंदा ने श्री विशाखा का हाथ पकड़ा और आश्वास आये स्वयं ये कहा कि श्यामचंद्र को तुम ही आश्वासन प्रदान करो ये कहकर के विशाखा को माला दी विशाखा ने माल्येन भूषण गणेन सत्यन सख्या आज उस सखी विशाखा को साथ में लेकर के उस माला से और अन्य जितने भी आभूषण थे उन आभूषणों को भी लेकर के राधयिक बल्लभ बल्लभम श्री राधिका के परमप्रिय बल्लभ उन श्री श्यामचुंदर को आभूषत एते आथो श्री श्यामचुंदर को आभूषित कर दिया है मैं वो माला श्री श्यामचंदर को प्रदान कर दी है इस प्रकार वृंदा बकार नयना चित्र मालो राधा विशेषण कथाम पुल के निशंसन तस्म निशं में ललता रचिता प्रतिज्ञा कुरस्त्र यु मृत शास्त्र मवोच दे वृंदा वकार नयना च विभूष्य जब विशाखा ने श्याम को आभूषित कराया उस समय वृंदा बकार नैनाम च विभूषमाण वकारे अनयाच विभूष माण वकारी माने श्री को अन्यामाने श्री विशाखा के द्वारा विभूष्यमाण जब श्रृंगार कराया गया उस समय राधा विषेचन कथा पुल के निशंसन श्री विशाखा जी श्याम को आभूषण भी धारण कराती जा रही हैं। साथ ही साथ में श्री राधिका के अभिषेक की जो कथा है वो अभिषेक की कथा भी कहती जा रही है कि श्री राधिका का, का अभिषेक होना चाहिए ऐसी राजा के अभिषेक संबंधी जो कथा है उसको पुल के संचन उसको अपूर्व से रोमांचित तो होकर के कहती जा रही हैं। उस समय तस्या निशम्य ललता रचता प्रतिज्ञा और राधा अभिषेचन की कथा का वर्णन करते हुए इन्होंने वृंदा के मुख से श्री ललता की प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञा की सूचना भी श्याम को दी तस्म्य मन श्री वृंदा के द्वारा श्री श्याम ने जब ये सुना कि ललता रचताम प्रतिज्ञा ललता ने प्रतिज्ञा की है उस समय श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुर आस्त यू एम शास्त्र मवोच देताम श्री कृष्ण विशाखा से बोले कि अरे तुम लोग बड़ी क्रूर हो माने बड़ी कठोर स्वभाव वाली हो श्री ललता को ऐसी प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता थी ही नहीं उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर दी तो क्रूरास्त यूएम शास्त्र मवोचत एकताम क्रास्थो तुम बड़ी क्रूर हो ऐसा कहते हुए शास्त्रम अवोचत एताम श्री कृष्ण विशाखा से ये कहने लगे वृंदा बकारे विभूष्य विभूष्यमाण श्री बृंदा से और श्री विशाखा से श्री श्याम सुंदर ये कहने लगे कब कहने लगे बोले बकारे कौन श्याम सुंदर बोले बकारी ही अनयाच विभूषमाण है जब विशाखा के द्वारा अनया विशाखा के द्वारा बकारी को आभूषण श्री कृष्ण को आभूषण धारण कराया जा रहा था उस समय वे श्री कृष्ण राधाभिषेचन कथा पुल के निशंसन श्री राधिका के अभिषेक की कथा को सुन रहे हैं कह रहे हैं तत्शम्य ललता रचता प्रतिज्ञा इसी बीच में श्री वृन्दा ने ललता ने जो प्रतिज्ञा की है उसको जब सुना तो श्री श्यामचंद्र कह रहे हैं कि के, के अरे तुम बड़ी कठोर चित्तो हो, अरे ये सब प्रतिज्ञा करने की जरूरत ही नहीं थी मैं तो पहले ही श्री राधिका को सर्वस्व समर्पण किए हुए हूं अपने हृदय के राज्य के ऊपर भी बैठा बैठा रखा हूं और ये वृंदावन रूपी जो राज्य है इसको तो उत्कोष में दिए हुए हूँ इसलिए तुम पहले ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर रही हो ये तो क्रूरता ही है ऐसा कहकर के शास्त्रम अवोचत एताम श्री कृष्ण आंखों में आंसू आ गए और उस समय श्री विशाखा से और वृंदा से इन दोनों से श्री श्याम सुंदर उस समय कह रहे हैं अवोचत एतम, श्री विशाखा जी उनसे ये विशेष रूप से कहते हुए विराजमान हो रहे हैं अब श्री बृंदा जी जो हैं उन वृंदा को विशेष रूप से इस बात के लिए कहा कि पौर्णमासी जी कहाँ हैं अब श्री पौर्णमासी जी वहाँ पर इसी बीच में पौर्णमासी जी वहाँ आ जाएंगे और श्री पौर्णमासी जी के साथ में श्री विशाखा के साथ में पौर्णमासी जी जो हैं वो पौर्णमासी जी वहाँ इन दोनों की बात सुन रही है श्री पौर्णमासी जी अब विशाखा के साथ में फिर श्री राधा रानी उनके पास में जाएंगी श्री जीव गोस्वामी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है इस प्रसंग में कि ये जो कई जो उक्तियां हैं श्री जीप गोस्वामी जी की ये कुंजी की भाषा की उक्ति हैं लीला की भाषा की उक्ति हैं उक्तियां रसकों ने कहीं वर्णन किया कि दो प्रकार की उक्ति हैं एक उक्ति है जो साक्षात कुंज में कही गई है एक उक्ति है कहीं बाहर जहां साक्षात कुंज में जो दर्शन करते हुए रसिक जन विराजमान हैं उनकी जो उक्ति हैं वो उक्ति बड़ी अद्भुत होती हैं और वे क्योंकि वे तो उसका सामने दर्शन कर रहे हैं इसलिए वे प्रत्यक्ष रूप से उसका वर्णन करेंगे नहीं वे उसका वर्णन करेंगे सर्वदा सर्वदा सर्व नाम में प्रोनाउन में नाउन में वर्णन नहीं करेंगे जो व्यक्ति सामने विराजमान है वो नाउन में वर्णन नहीं करेगा वो प्रोनाउन में ही वर्णन करेगा तो नुकुंज मंदिर में विराजमान होकर के जो लीला वहां पर देख रहे हैं इसके लिए श्री जीव गोस्वामी जी प्रायः सर्वनाम शब्दों का ही प्रो का ही प्रयोग करते हैं नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि संसार में विराजमान हैं, पृथ्वी पर विराजमान हैं, इसलिए निकुंज की लीला की उन उक्तियों को कई बार हम सभी के व्यक्तियों के लिए पकड़ना बड़ा कठिन हो जाता है अब वे सा शब्द का प्रयोग तत्शब्द का प्रयोग एनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं वो बहुत कठिन है तो निकुंज की जो भाषा है वो निकुंज की भाषा बड़ी अद्भुत होती है वो निकुंज की भाषा कभी कभी स्वप्न में भी रसिक जनों को वो ही निकुंज की भाषा प्रतीत होती है इसलिए ब्रह्म के मुख से सुना के ये भाषा लोक की भाषा नहीं है ये निकुंज की भाषा है तो यहां पर श्री जीव गोस्वामी जी ने जो तीन चार श्लोक जो दिए हैं ये तीन श्लोक ये निकुंज की भाषा के श्लोक हैं और इन नुकुंज की भाषा के श्लोक में वे कहीं भी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं सब जगह तत्तत् शब्द का ही प्रयोग करते हुए विराजमान हैं परंतु एक अनुमान जो है प्रसंग के अनुसार वो यही है कि श्री विशाखा जी श्याम के साथ में बातचीत कर रही थी टेढ़े वचन कह रही थी उलाने के वचन कह रही थी इसी बीच में बृंदा आ गई जब वृंदा आ गई श्री श्याम सुंदर ने वृंदा छिपकर के बैठी हैं, अभी सामने नहीं आई हैं, श्याम सुंदर ने जब विशाखा के टेढ़े वचन को सुनकर के ये विशाखा से कहना प्रारंभ कर दिया कि अरे मैं श्री राधिका को अपनी हृदय हृदय सिंहासन के ऊपर पहले ही विराजमान कर चुका हूँ राज्य प्रदान करना तो कौन सी बड़ी बात है श्री राधिका की कृपा मुझे मिलेगी इस महा महा मूल्यवान से मूल्यवान रत्न को प्राप्त करने के लिए मैं उत्कोष रूप में वृंदावन का राज्य तो यही दे रहा हूँ ऐसे विशाखा से जो कहा तो वृंदा पे रहा नहीं गया और श्री वृंदा उस समय श्री विशाखा के साथ में आकर के मिल गई अब विशाखा के साथ में मिली श्री वृंदा ये समझ रही हैं कि श्री राधिका श्याम सुंदर के पास में आई होंगी तो स्वयं यदि चल करके आएंगे तो कहीं अपनी गरिमा कम हो जाएगी स्वयं दूती का प्रसंग या ये दिखने लगेगा कि हमको गरज है अपनी गरज दिखेगी और अपनी गरज दिखने पर कहीं विशाखा की महिमा कम नहीं हो जाए तो विशाखा कोई बहाना बना करके आई होंगी अब वो बहाना क्या होगा श्री वृंदा तुरंत पहचान गई कि वो बहाना है माला का श्री राधा ने पहले अपने हाथ से माला कोई गूंथी थी और उस माला को गूंथ करके उस माला को बार बार हृदय से चिपकाया होगा तो राधा रानी की जो अंगगंध है वो उस माला में बस गई उस माला को हृदय से लगा करके जब भेजा था श्री वृंदा के द्वारा श्याम सुंदर के पास में वृंदा उस माला को कहीं पेड़ के ऊपर टाक गई श्री मालती जी आई मालती और वृंदा दोनों परस्पर मिल रही हैं मालती जी आई मालती जी ने उस माला को लेकर के मूर्छित होने वाले श्याम सुंदर को चेत प्रदान किया और चेत प्रदान करके वो माला नासका में लगाई श्याम सुंदर को उसके द्वारा चेत की प्राप्ति हो गई अब वो माला विराजमान है वहीं रखी है उसी माला का बहाना बना करके अब श्री विशाखा जी श्याम सुंदर के पास में आ गई अब यदि ये कहने के लिए आए कि श्याम सुंदर में तुमको मनाने आई हूं तो कहीं जो अपना गौरव है उस गौरव में न्यूनता आ जाएगी लघुता आ जाएगी नायका का जो टेढ़ापन है वो टेढ़ापन कहीं न्यून हो जाएगा इसलिए ये कहने के लिए तो आ नहीं सकती हैं कि हम अपने हमारी सखी बड़ी व्याकुल है और आपको बुलाने के लिए आई हैं, बुलाने के लिए आए श्याम सुंदर अभी ऐठ दिखाएं कि नहीं आते हैं तो कहीं कोई बहाना तो होना चाहिए जाने के लिए बातचीत करने का कोई मौका तो चाहिए बहाना तो चाहिए तो श्री विशाखा भी जो आई है श्याम सुंदर के पास में वो माला ढूंढने के बहाने आई और उस समय शाम सुंदर से बातचीत कर रही हैं ऐसे इतने में ही श्री विशाखा के सामने वृंदा प्रकट हो गई अब जब प्रकट हो गई तो श्री वृंदा और श्री विशाखा ये दोनों आपस में मिल रही हैं श्री वृंदा जी विशाखा जी ने बृंदा से पूछा अरे वृंदा वो जो माला श्री राधिका के लिए भिजवाई थी बो तू यू ही पटक के चली गई कोई अच्छी बात है क्या ये झूठ मूठ की लड़ाई है झूठ बूठ की लड़ाई है कि वो माला श्याम को जो देने के लिए हमने भिजवाई थी तू उस माला को यु ही पटक गई ला वो माला ला और श्री श्याम को धारण करा ऐसा कहकर के, के श्री वृंदा को जब ललताजी ने विशाखा जी ने, ने आदेश दिया कि तुम इस माला को धारण कराओ तो श्री वृंदा जी कह रही हैं कि ना, ना आप धारण कराओ क्योंकि श्रृंगार कराने का जो कार्य है वो विशेष रूप से प्रातः कालीन श्रृंगार लीला में भी श्री विशाखा युगल सरकार को श्रृंगार धारण कराती हैं। श्री रूपमंजरी मंजिल जी देती जाती हैं, दूसरी जो सखी हैं वे देती जाएंगे और जो श्रृंगार धारण कराएंगे वो विशाखा धारण कराएंगे तो श्री विशाखा उस समय श्री श्याम सुंदर का बेरहद दूर हो चुका है इस समय अभी तक तो विराम में श्याम सुंदर साहब अस्त होकर के विराजमान थे अब बिराह दूर हो गया है तो श्री विशाखा श्याम सुंदर को वो माला भी धारण करा दी है वो लाल रंग की जो माला प्रिया जी ने गूद करके दी थी उस माला को भी श्री प्रिया जी की माला भी को भी श्याम सुंदर को धारण कराया और जो दूसरे श्रृंगार हैं उन दूसरे श्रृंगारों को भी श्री श्याम सुंदर को धारण कराया और इस प्रकार श्याम सुंदर को मिलन के लिए तैयार करके ये विराजमान हुई हैं इतने में ही पौर्णमासी जी चली आईं क्योंकि पहले मालती और वृंदा ये दोनों साथ साथ आईं तो मालती तो आ गई थी श्री श्याम के पास में और वृंदा जो थी वे चली गई थी पौर्णमासी जी के साथ में अब वृंदा पौर्णमासी जी को सूचना दे करके वापस मिल गई हैं विशाखा के पास में तो श्री बृंदा जी पौर्णमासी जी भी अब चली आई अब जब पौर्णमासी चली आई और पौर्णमासी जी को कहीं दूर से आते हुए देखा उस समय पौर्णमासी जी को सब मिल रही हैं और पौर्णमासी जी उस समय श्री विशाखा को संग में लेकर के अब लौट करके जाएंगे श्री राधानी को संकेत देंगे राधारानी को धैर्य प्रदान करेंगे और श्री राधानी जो अभी माननीय होकर के कल्हातरता अवस्था में श्रृंगार त्याग करके जो बैठी हैं उनको वापस श्रृंगार धारण कराएंगी। यहां पर श्री प्रिया के द्वारा जो कल्हातरता रूप अभी जो लीला है वो कल्हातरता की लीला अभी बाकी है तो श्री पौर्णमासी जी जब जाएंगे तब श्री राधिका कल्हांतरिता होकर के वहां पर दिखेंगी कि कल्हांतरता अवस्था में बैठी है आठ नायिकाएं होती हैं भाव के अनुसार आठ नायिकाएं होती है। मुख्ष मुख्ष हैं उनमें मुख्य मुख्य जो है वो है बासक सज्जा माने जो श्रृंगार धारण करके प्यारे के लिए विराजमान हो उस नायिका नाम का नाम है भाव दशा के अनुसार बासक सज्जा बासक माने धारण कर लिया है सज्जा माने श्रृंगार जिसने उसका नाम है बासक सज्जा फिर बासक सज्जा के बाद में दूसरा जो स्वरूप है वो है लक्ष्यता श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त हो गया वो देखने में आ गई फिर अभिसार का तीसरी जो नायिका का जो स्वरूप है वो है अभिसार का पहले बासक सज्जा हुई बासक सज्जा हो करके अभिसार किया अभिसार होने पर श्याम सुंदर के साथ में मिली तो लक्ष्यता हुई वो देखने में आ गई फिर लक्ष्यता होने के बाद में फिर कभी कल्हातरता अवस्था को प्राप्त करेगी कलहतरता का तात्पर्य है श्याम सुंदर के लिए शैया सजा करके बैठी है श्रृंगार धारण करके बैठी है श्याम सुंदर नहीं आए उस स्थिति में नायिका अपने श्रृंगारों को उतार उतार करके फेंके उसका नाम है कलहान्तरिता पहले प्यारे का अपमान कर देना और फिर मन में क्लेश धारण करना ये जो कल्हातरिता है वो कलहतरता अवस्था की प्राप्त करती है श्याम सुंदर जब दूर हो गए उस समय उत्का होकर के वो उत्कंठता होकर के फिर वो विराजमान होती है फिर प्यारे जब आते हैं तब माननीय स्वरूप धारण करके वो विराजमान होती है फिर जब प्यारे मिल गए उस समय नायिका का एक स्वरूप होता है स्वाधीन भट का प्यारे मेरे अधीन है इस भाव को धारण करके वह विराजमान होती है तो इस प्रकार जो आठ नायिकाएं हैं उन आठ नायिकाओं के विभिन्न स्वरूप वे रस में निरंतर रस का उल्लास करते हुए विराजमान होते हैं नायिकाओं की ये जो अवस्था है ये भाव के अनुसार अवस्था है रस की मिलन की जो अवस्था उसके अनुसार ये अष्ट नायिकाओं का स्वरूप विराजमान है कभी पद के अनुसार उनका जो स्वरूप है वो विभाजन अलग है ये लीला के अनुसार भाव के अनुसार ये अष्ट नायिकाओं का स्वरूप है पद के अनुसार स्वरूप जो है वो अलग है उसमें प्रधाना प्रखरा मध्या समा ये उनके अनुसार इसी तरह से अवस्था के अनुसार नायिकाओं का जो विभाजन है तो कई दृष्टि से विभाजन किया जा सकता है अवस्था के अनुसार मुग्धा मध्या प्रौढ़ा यह अवस्था के अनुसार तो एज के अनुसार जो विभाजन होगा वो होगा मध्या मुग्धा मध्या प्रौढ़ा या प्रखर प्रगल व्यवहार के अनुसार मृद्वी समी ये प्रखरा समालघ्वी ये व्यवहार के अनुसार और लीला की अवस्था के अनुसार नायिका जो है उनके ये आठ स्वरूप अलग अलग होंगे तो ये सारे जो स्वरूप हैं इनमें जो यहां पर जो वर्णन किया गया वो विप्रलब्धा या उत्साह स्वरूप विरहिणी का स्वरूप उनका बासक सज्जा स्वरूप उनका माननीय स्वरूप उनका कल्हातरिता स्वरूप ये सारे स्वरूपों का वर्णन ये जो तृतीय सर्ग है इस तृतीय सर्ग में अष्ट नायिकाओं का जो स्वरूप है इसी तरह श्री गो गीत गोविंद में भी जो अष्ट नायिकाओं का जो स्वरूप है उन अष्ट नायिकाओं के स्वरूप का श्री गीत गोविंद में वर्णन किया गया और उस गीत गोविंद के ही स्वरूप को कहीं अपना करके श्री विष्ण श्री जीव गोस्वामी ने इस स्वर्ग में नायिका की विभिन्न अवस्थाएं बाशक कैसे है वो उत्कंठता कैसे है वो कल्हा कैसे है वो माननी कैसे है वो उत्सुका कैसे है वो स्वाधीन भर्तर का कैसे है इन सारे स्वरूपों को यहां पर दिखाएंगे अंत में स्वाधीन भर्तर का स्वरूप को प्राप्त करने पर श्री श्याम सुंदर जैसे उनको अपनी सेवा प्रदान करेंगे और अत्यंत अधीन होकर के श्री प्रिया को राज्य सिंह के ऊपर विराजमान करके आप सेवा करते हुए विराजमान होंगे वो स्वाधीन भट्तका के स्वरूप का निरूपण करना ये ही माधव महोत्सव का मुख्य लक्ष्य है तो श्री प्रिया के स्वाधीन भट्तका स्वरूप का निरूपण करके स्वाधीन भट्टा में रस का जो परम उल्लास है वो रस का परम उल्लास परंतु उस रस के उल्लास के लिए विभिन्न जो और दशाएं हैं उन और दशाओं का वर्णन किया गया तो यहाँ पर माननीय विप्रलब्धा ये जो स्वरूप हैं इनका वर्णन किया गया अब एक आ, इस सर्ग के अंत में अंत में एक कल्हांतरिता जो स्वरूप है कल्हातरिता और भाषिक सज्जा इन दो स्वरूपों का नायिका के स्वरूपों का और वर्णन किया जाएगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, जय जय गोपाल जय श्री राधारमन जय, जय।, राधारमन जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय रा रमन हरि गोविंद जय सुनताय गौर हरि जय श्री